भगवान की मंगलमयी भास्वती एवकंपा से कल आपके सामने चर्चा चल रही थी वंदना की गोस्वामी जी महाराज की बड़ी विलक्षण वंदना है पूज्यपाद से गोस्वामी जी महाराज ने वंदना करते करते श्री अवधाम की वंदना की अवध धाम के साथ साथ सरयू जी की मिश्रित वंदना है बंदो अवधपुरी अति पावनी सरयू सर कलिकलुष्ण सावनी श्री वाल्मीकि रामायण में भी श्री अयोध्या और सरयू का साथ साथ वर्णन किया गया है। श्री अयोध्या से सरयू जी की शोभा है और श्री सरयू जी से अयोध्या जी की शोभा है श्री सरजू जी अयोध्या के लिए ही आई सरजू जी की महिमा बड़ी अपार है फिर कहते हैं हम श्री अयोध्या जी के नरनारियों की वंदना करती हैं अयोध्या वासियों की वंदना करती हैं संगीता ग्रंथ में कहा गया है कि अयोध्या जी तो साक्षात पर ब्रह्म है राम जी और सर सरजू जी सगुण पुमान हैं, सी अयोध्या परम ब्रह्म सरजू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ नित्यम नित्यम नित्य ही उनकी वंदना हम कर रहे हैं इस प्रकार से संगीता ग्रंथ में ऐसा आया है उसके बाद श्री दशरथ जी महाराज की वंदना और दशरथ जी की वंदना के साथ साथ श्री जनक जी की वंदना की गई प्रश्न होता है कि कौशल्याजी की वंदना की गई श्री दशरथ जी की वंदना की गई दस, इसके बाद आगे राम जी के दशरथ जी के परिवार की वंदना है कि बीच में जनक जी थोपे से मालूम पड़ते हैं बीच में जनक जी की वंदना कहां से आ गई गोस्वामी जी महाराज ने सोचा किसी जनक जी की वंदना का इससे बढ़कर के कोई अवसर है ही नहीं श्री राम जी के पिता की वंदना करके श्री सीता जी की पिता की वंदना करनी आवश्यक हो सत्य प्रेमी की वंदना करके गूढ़ स्नेही की वंदना करनी जरूरी होगी श्री दशरथ जी सत्य प्रेम जय राम पद और जनक जी जा राम पद गूढ़ स्नेहू दास तो ये निवेदन करेगा आपके चरणों में संतों के कि जनक जी को तो गोस्वामी जी ने ही समझा गोस्वामी जी के अलावा और सबने समझा है लेकिन मेरी दृष्टि में यथावत नहीं समझा उपनिषदों ने जनक जी को महान विरक्त योगी कहा पुराणों ने महान राजा कहा लेकिन गोस्वामी जी का वर्णन कुछ विलक्षण है कि एक रत्न है उसके ढक्कन बड़े अच्छे होते हैं और उस ढक्कन के डिब्बे के संपुट को देख करके अगर कोई कह दे कि संपुट ही रत्न है तो कहां तक उचित है ये योग और भोग राजा और योगी ये दोनों तो संपुट हैं और इसमें छिपा करके रखा है श्री जनक ने किसको गुड़ स्नेह तो स्वामी जी महाराज वंदना कर रहे हैं प्रणमो परिजन हम बहुत सूत्र रूप में कथा कहेंगे बहुत सूत्र रूप में क्योंकि हमारे श्रोता भी जो आए हैं सुनने वाले हैं संत समाज हमारे ज्यादा है और संत ही ज्यादा रहते हैं विद्वान ज्यादा रहते हैं इसे सूत्र रूप में कथा कहना और कथा में पूरी कहूंगा छोड़ूंगा नहीं, नहीं ना। अब अक्षर अक्षर तो नहीं कह सकता चौपाई चौपाई तो नहीं कह सकता दोहा दोहा तो नहीं कह सकता लेकिन प्रसंग शायद नहीं छूटे ठाकुर जी की से प्रार्थना है तो प्रणव परिजन सहित विदेहू जाहि राम पद गूढ गुढ़ राखे गोई देख लिया परचय जोग भोग माखेऊ मा गोई शब्द जब भावपूर्ण है ये प्रांतीय भाषा है बिहार की भाषा है अगर इस गोई को नहीं समझोगे तो इस चौपाई को नहीं समझोगे जो ग भोग यहां गोई कहल जाला ना जो गो ठीक कहता नहीं हूं। जो गोग राखे गोई गोई मान सियाराम जी यत्न तह का नाम योगी का गोई का शब्दार्थ कर ले यत्न तह जोग भोग्यू गोई यत्नता परिलक्षित किया जनक ने सच्चिदानंद घन मेरे यहां अतिथि के रूप में आवेंगे तो मैं उनको क्या अर्पण करूंगा ठाकुर के अर्पण करने के लिए गोई छिपा के किया और ज्यो ठाकुर आए तो राम विलोक प्रगटू सोई जोग भोग श्री मेरे महाराज जी कहा करते थे जिनके चरणों में बैठ के मैंने रामायण पढ़ा कि देवियों को पिता के प्रशंसा से बड़ी ज्यादा प्रसन्नता हो होती किशोरी जी हमारे ऊपर अनुकूल होंगी प्रसन्न होंगी इस वंदना से ये तावता दशरथ जी के बाद तुरंत दशरथ जी की वंदना उसके बाद लक्ष्मण जी की वंदना है सज्जनों वंदना ही दस दिन की कथा कहने के लिए पर्याप्त केवल का सबसे सबसे सुंदर परिचय क्या है? अनेक अनेक आलोचक लोग आज के कहते हैं लक्ष्मण का चर, चरित्र बड़ा उद्दंड है अनुकरणीय नहीं है अनुकरणीय है मैं उन बुद्धिमान व्यक्तियों को तथा कथित बुद्धिमान व्यक्तियों को समझाऊंगा कि गोस्वामी जी का ग्रंथ पढ़ो सबसे पहला लक्ष्मण जी का गुण है बंदो लक्ष पद जल जाता शीतल सुभगत भगत सुखदाता श्री जी की वंदना है कि प्रणम प्रथम भरत की चरना जा सुनिम व्रत जाम बड़ी बड़ी विचित्र शिक्षा है लोग कहते प्रेम में नियम नहीं रहता महाराज हाँ प्रेम में नियम सब छूट जाते हैं हमसे अक्सर लोग कहा करते आए दिन हमारे सामने समस्याएं आती हैं अभी कल भी घिड़ रहा था एक हमसे देखा है लोगों रहा था महाराज प्रेम में नियम कुछ नहीं रहता है आप तो वहां चलो आप सारे नियम तोड़ो आप हम बड़े प्रेम से आपके लिए हलवा बना के लाए हैं आप पाओ इस भैया मेरा नियम नहीं है महाराज प्रेम में नियम नहीं रहता है चुप रह जाते हैं फिर कहता है दूसरा तर्क भगवान ने भी तो प्रेम में नियम तोड़ दिया हमने कहा भगवान ने प्रेम में नियम तोड़ दिया तो उनकी कीर्ति बढ़ेगी और साधु जिस दिन प्रेम में नियम छोड़ देगा उस दिन उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा संतों मेरी बात को अच्छी तरह से सुनना अगर आपने कहीं किसी के बहकावे में आकर के नियम तोड़ दिया बेड़ा गर्क हो जाएगा संतों को नियम नहीं छोड़ना चाहिए भरत जी महाराज संत है तात सब विधि साधु तो कहते जा सुने व्रत कहते रिपुसुदन पद कमल नामी शत्रुघ्न जी की विशेषता क्या है कि वो शत्रुघ्न है शत्रु हंसी जी शत्रुघ्न तो नित्य नित्य शत्रु बाल्मीकि रामायण में लिखा है वाल्मीकि रामायण लिखा है शत्रुगुणा नित्य शत्रुगुणा श्रीमद वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के पहले स्तर का संभवतः पहला श्लोक गच्छता गातुल और क्या है? गच्छता भरते नतदा नघ और शत्रुघनो नित्य शत्रुगुणा नीत प्रीति पुरस्कृत इतने बच्चे अच्छे हैं सब है शत्रु और कोई देख दूसरा बैठा करो शत्रुघ्न नित्य शत्रुना कोई कह न पावे की कथा कह रहा है इतना ध्यान शत्रुन नित्य शत्रुना नित्य शत्रु इसके बाद कहते महावीर महावीर बिनो हनुमाना मैं महावीर श्री हनुमान की बनी महावीर का मतलब बहुत बड़े वीर है ये तो है वीर तो इतने बड़े हैं श्री हनुमान जी महाराज गोस्वामी ये तो चैलेंज करते हैं चुनौती दे रहे है कोई है माई कला राजाओ गोस्वामी जी कह रहे नाक नाक नरलोक पाताल को कहत किन कहा हनुमान से वीर बाकी कोई तो बताओ कि हनुमान जी की तरीका वीर कौन है ये तो है ये तो हम मौका पड़ेगा तो बताएंगे नहीं प्रणाम करेंगे लेकिन महावीर का जो और अच्छा अर्थ बताऊंगा आप खुश हो जाएंगे वीर क्या करता है एक दूसरे वीर को अपनी वीरता से कर ले दुनिया का सबसे बड़ा भीर त्रैलोक्य का सबसे बड़ा भीर जिसके बल की था कोई पा न सका कौन है हमारे हमारी सरकार से बढ़ती भीर कौन होगा और हनुमान जी महाराज कई अपने बश करी राखे किसको राम कौन कौन है तो महाबीर बिनो हनुमाना वीर महा और वीर महामने रामजी महामने रामजी है कि नहीं महामने रामजी अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान महामने रामजी और जरा वीर को समझें वीर एक पांडनी जी के ने एक धातु लिखा है ईर प्रेरणे तो विशेषण ईरईती प्रेरिती कि वीरा जो लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए महान को श्री राम जी को विशेष प्रकार से प्रेरित कर दे उसका नाम महादेव महावीर बिन होनुमाना देकर सभी अभी आया समय तो नहीं है विशेषण यही वही वही विग्रह होगा वही धातु वही प्रत्यय विशेषण ई रईती थी, थी प्रे थी, थी भक्तों को या लोगों को श्री राम जी के शरण में जाने के लिए जो विशेष प्रकार से अपने चरित्र से प्रेरित करे उसका नाम महावीर राम जासू जस आप बकाना श्री किशोरी जी की वंदना कल मैंने बता बता दिया है श्री राम जी महाराज की वंदना क्या कहना है मेरे राम जी की क्या झांकी क्या चित्रण किया है गोस्वामी जी महाराज ने शब्द चित्र ले ले कि रहे की पुनिमन बचन करायक चरण कमल बंदो सब लायक राजीव नयन कृपा मृत की वर्षा कर रहे हैं राजीव नयन धनुषायक धनुष बाण धारण किए हुए धारण किए हुए का भाव क्या हुआ अरे न जाने किस भक्त में कब विपत्ति आ जाए तो तैयार नहीं होना है तैयार खड़े राजीव घरे सम कहियत भिन्न कही भिन, बंदो सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय इसके बाद कहते हैं बंदों राम राम रघुबर को इतनी बड़ी नाम वंदना कब मिलेगी नहीं मिलेगी ऐसा नहीं कह रहा हूं कब मिलेगी बंदो नाम राम रघुबर को मैं नाम वंदना कर रहा हूं किसकी राम जी की राम जी कहने का भाव क्या कह ऐसा मत समझ लेना कि वो राम कोई और हैं और दूसरे राम कोई और हैं बंदो नाम अभी और स्पष्ट करूंगा बंदो नाम राम रघुबर को श्री राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है राम जी देखो लोग कहते हैं भक्ति करें भक्ति करें हमारे पास बहुत लोग आते हैं बहुत बार आते हैं महाराज भक्ति क्या है भक्ति क्या है कह किसी से पूछ लो कहीं पढ़ लो कहीं पुछ? नहीं कहीं भक्ति है क्या हम क्या भक्ति क्या है बताऊं क्या एक बात बताओ वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु क्या है सावन भादों को की सावन भादों कुछ और है वर्षा ऋतु कुछ और है क्या हम सावन भादों में गए थे क्या महाराज जी आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको देखे थे वो झूठ बोल रहा है कि झूठ बोल रहे हैं हमने काम सावन भादों में कहे गए थे और उसने कहा आज झूठ बोल रहे हैं बरसारी तुम गए थे वो झूठ बोल रहा है क्या हम झूठ बोल रहे हैं वो झूठ बोला बरसारी तू रघुपति भगती अतुलसी साली सुदास राम नाम बरबर जुग सावन भादों मास राम नाम का जपना ही भक्ति है जिसने राम नाम नहीं जपा वो भक्ति किया ही नहीं उसने एक बात बताऊं। सधवा सधवा बनने में स्त्री की शोभा है कि नहीं भक्ति महारानी को सधवा बनाओ सधवा बनाओ अब सधवा बनाने के लिए कुछ आवश्यक है क्या कुछ आभूषण आजकल की तो चर्चा छोड़ दीजिए आजकल कसर हम नहीं खरी कर सधवा नारी के कुछ लक्षण हैं मांग में सिंदूर होना चाहिए हाथ में चूड़ियां होनी चाहिए कान में कर्णफूल होना चाहिए यह होना चाहिए अगर स्त्री के कान का कर्णफूल गिर गया तो समझती है कि विधौपन का लक्षण आ गया मंदोदरी सोच उर् बसे ऊ जब ते श्रवण पूर्ण मही अरे भाई क्या कर रहे हो समय से है किसी ज्यादा आक्रामक के लिए सामने वाले जब ते समय से आइए दरी सोच महि मही खसे अदवा का चिन्ह भगत सुतीय राम नाम जी क्या है भगति सुतीय कल करण विभूषण जगहित हेतु विमल विदुभूषण राम नाम जी के जो रकार और मकार है तो भक्ति रूपी सदवा स्त्री के कर्णभूषण कहां तक कहें आपसे ब्रह्म राम नाम बड़ ठाकुर जी से भी ठाकुर जी का नाम बड़ा है कैसी उल्टी पुल्टी बात कहते हो एक विष का वृक्ष था एक विष का वृक्ष था एक सज्जन आए डाली साफ कर दिया पत्ते साफ कर दिए तना साफ कर दिया सब कर दिया इतना छोड़ दिया क्या हमने विष वृक्ष को समाप्त कर दिया दूसरे साल जाओगे तो क्या देखोगे वो तो फिर ज्यो का त्यों है कि नहीं और एक सज्जन आए उन्होंने उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया अब बड़ा कौन है ये आप सोचो हम नहीं बताएंगे राम एक अहिल्या हुई पत्थर पत्थर क्यों हुई श्राप से श्राप क्यों हुआ पाप से पाप क्यों हुआ बुद्धि खराब हो गई तब कुमती से तो जड़ क्या है महाराज जड़ तो कुमती हुई राम एक तापस तारी नाम कोटी खल कुमती सुधारी गोस्वामी जी कहते हम कुछ कहेंगे नहीं को बड़े छोट कहत अपराधु सुनी गुनी भेद समझी हैं साधु नाम की बड़ी महिमा है महाराज नाम की बड़ी महिमा अंतिम चौपाई सुन लें भाई नाम जपत भाव से जपो कुभाव से जपो लोग कहते बड़ा ढोंगी है महाराज माला झोली लिए रहता है बहुत लोग बहुत लोग लो, ऐसा कहते हैं महाराज हम समझते हैं उनकी बुद्धि खराब है बहुत लोग कहते हैं देखो ये माला झोली रहते जपते कभी नहीं कभी शायद जप लेते कभी शायद तो जपते हैं ना कह कि अगर कभी शायद जपे तो माला झोली रखना सफल हो गया कुछ नहीं कभी इसे हाथ डाल लेते हैं जपते भी नहीं कि हाथ डाल लिया माला हाथ में पकड़ लिया कह अभ्यास राम निकलेगा ही निकलेगा तो भी सफल है हम एक उदाहरण बहुत कहा करते हैं हर जगह कहा करते हैं सबने सुना होगा लेकिन फिर भी मैं कहूंगा छोड़ूंगा नहीं एक बार मैं मेरे कमर में दर्ज हुआ ये बहुत दिन की बात है लगभग पैतालीस वर्ष पहले की बात है। मेरे कमर में दर्द हुआ भक्त लोग डॉक्टर लाए लोगों ने डॉक्टर ने कुछ गरम खानी की थैली कह ली कहीं इससे सेक कर भी अच्छा अच्छा हम शाम को लाए शाम को रात भर सेकिए महाराज सवेरे पूजा पाठ से निवृत्त हुए डॉक्टर साहब आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी दर्द कैसा है मैंने प्रसन्न होकर कहा डॉक्टर साहब दर्द नहीं मेरा तो भ्रम समाप्त दर्द तो स... लेकिन आज पक्का हो गया कहें क्यों आपने गर्म पानी की थैली दी और इस थैली को मैंने अपने पीठ में लगाया दर्द तो भीतर था थैली ऊपर थी ऊपर की थैली ने भीतर के दर्द को समाप्त कर दिया तो मैं लगा सोचने कि ये कुछ गर्म पानी की थैली भीतर के दर्द को समाप्त करती है तो महामहिम राम नाम अगर ऊपर से लिया जाएगा तो भीतर के कालुष्य को जरूर समाप्त कर देगा थाली बजाने से काम नहीं चलेगा बोलने से काम चलेगा श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम राम राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, राम, राम, राम श्री, श्री सीता राम, राम।, राम नाम जी महाराज हाँ श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करके पूज्यपाद आचार्य चरण गोस्वामी जी महाराज हमको राह बता रहे हैं राम जी का स्वभाव कैसा है आप बढ़िया वर्णन किया है हम तो आपको सूत्र बता रहे हैं इसको पढ़ना मजे में राम जी का स्वभाव कैसा है कि दुनिया के ठीक विपरीत दुनिया के ठीक विपरीत आप हृदय से आप हृदय से आप हृदय से हम हम हम हृदय से राजेंद्र दास जी आपको बहुत प्यार करते हैं और जब आप ऊपर से मिलो मुझको तो मैं गाली बकूं और आपका कोई स्वागत ना करूं सत्कार न करूं तो आपसे कोई मिलेगा तो क्या कृपा शंकर आपको बहुत प्यार करते हैं क्या प्यार करते हैं घास प्यार करते हैं जब मिलता है तो गाली बकता है अरे बाबा यही कहोगे नहीं कहोगे यही कहोगे ये यह दुनिया ऐसी है आप नहीं कह रहा हूं आप तो समझते हैं ये दुनिया ऐसी है भीतर से कितना हु प्यार करो अरे महाराज पता नहीं कितने लड़के जो हैं ना अपने बाप को गालियां बकते हैं कहते हैं ये हमारे पिताजी व्यर्थ के आदमी है इनकी बुद्धि कभी शुद्ध हुई नहीं हमको तो इन्होंने कभी प्यार किया नहीं अरे मूर्ख वो पिता ही नहीं जो तुझको प्यार न करता हो पिता के अंतरात्मा में तूने कभी झांक के देखा नहीं बाहर वाले दुनिया वाले बाहर का प्यार मानते हैं भीतर का प्यार समझते नहीं और तुर दुख तो यह है मेरी बात को सुन लेना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा मैंने तो सुन लिया है और समझ भी लिया है आप अगर सुन लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा समझ लो ये दुनिया बाहर का प्यार देखती है भीतर का प्यार नहीं देखती दुनिया बाहर का व्यवहार देखती है भीतर का प्यार नहीं देखती इस दुनिया से तुम हृदय से प्यार करते हो सोचो इस दुनिया से तुम हृदय से प्यार करते हो और जो ठाकुर आपको हृदय से हृदय के प्यार को देखता है उससे तुम व्यवहार करते हो जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदी सर क्या है ठाकुर की प्रेम से आरती भी नहीं कर सकती है जो प्यार जानता है उसको तुम व्यवहार देती हो और जो व्यवहार जानता है उसको तुम प्यार देती हो यही यही यही विडंबना है आज संसार में संसार के बीच में भक्तों के बीच री रिझत राम चौपाई सुन लो याद कर लो री झत राम जान जन जी की कहत न कहत न सा यही नी की रिझत राम जान जन जी की राम जी के स्वभाव का वर्ण एक दुहा तो में कहूंगा अर्थ भी नहीं कहूंगा प्रभु तर उतर कपीदार पर अत की आप समान तुलसी कहून राम सीले निधान श्री सी राम जी के नाम का प्रभाव का स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी जी गुरु परंपरा का वर्णन करते हैं ये शंकर जी ने निर्माण किया और शंकर जी ने शंकर जी ने निर्माण किया इसलिए कि ब्रह्मा जी ने सतयुग में एक मान सरोवर बनाया और मान सरोवर बना करके और उसका महत्व तो रखा कि जो इसमें स्नान करेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा शंकर जी लगे सोचने कृपालु शंकर अः कृपालु शंकर कृपा शंकर नहीं कह रहा हूं कृपालु शंकर कृपालु शंकर लगे सोचने कि सजयुग के नहा लेंगे त्रेता के नहा लेंगे द्वापर के नहा लेंगे कलयुग के बेचारे कहा मानसरोवर में जाएंगे अगर हजार में लाख में एक चला गया तो कोई जाना थोड़ी हो और कलयुग में तो प्रतिबंध लग जाएगा जाने में भी ये कलयुग के प्राणी को मानसरोवर नहीं है कि फिर क्या कम एक ऐसा मानसरोवर बनाए जो लोगों के पॉकेट में रहे लोगों के पॉकेट में रहे ऐसा को समझ नहीं लिखा है शुकी चरित सुहावा अबरी कृपा करी सुनावा श्री शंकर शंकर जी से पार्वती जी को और पार्वती जी के बाद श्रीराम जी ते सन श्रीराम सोशि व का लोम ऋषि के माध्यम से शंकर जी ने उसी रामचरितमानस को काबू सुन्दू जी को दिया और उसके बाद उन्हीं से जागवल्क ने प्राप्त किया उन्होंने भरद्वाज से गाय भरद्वाज के प्रति सुनाया और मैंने भगवान शंकर की प्रेरणा से मेरे गुरु नरहरियानंद जी को मिला और नरहरियानंद जी से मुझको मिला और उसी रामचरितमानस को मैं करने जा रहा भाषा बद अब तक संस्कृत में था गोस्वामी जी के पहले संस्कृत में था और उसी को अब भाषा बद मह और राम जी ये राम कथा है राम कथा क्या है वो? राम कथा तो कामधेनु है सच्ची बता मैं आपको राम रामकथा कलिका मदगाई रामचरित्र क्या है ये रामचरित्र तो चिंतामणि है वो चिंतामणि रामचरित चिंतामणि चरित्र चिंता, चरित, चिंता चारू गोस्वामी जी कहते हैं सादर शिविर गुण गा था भगवान शंकर के चरणों में मस्तक नवा करके अब मैं राम गुणगान करने जा रहा हूँ राम कथा कहने जा रहा हूँ सिया राम जी रामचरित्र मानस का लेखन करने जा रहा हूँ कहा करोगे ध्यान दीजिएगा कल आपको जगह गुरु ने बताया था लेकिन मेरा प्रसंग है, मैं तो कहूंगा न होमी न होमी आज हमारे कथा प्रसंग में राम जी का जन्म हो चुका है हमारे यहां तो कल होगा क्या करें? हम वो हमारे शिष्य हैं जो पाठ करा रहे हैं और मैं उनसे हारने में भलाई है तो मैं उससे हार गए वो आगे आगे चले मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा जमाना भी ऐसा है पीछे पीछे चलो चलो क्या तो दूसरा हो जाएगी राम कथा श्री राम जी नौमी नौमी मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा एक बरगरों का झुरमुट और उसमें बैठ करके गो स्वामी जी महाराज ने इस रामचरित्र का निर्माण किया है आज भी उसको लोग तुलसी चौरा कहते हैं गोस्वामी जी महाराज ने वही दिन वही लग्न वही सब कुछ जो राम जन्म में था नवमी भऊमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा सियाराम जी हम कहा करते हैं अपने मानस प्रजात समिति के सदस्यों को प्रेरणा भी करते रहते हैं अभी भी वर्ष में एक बार तो करते ही हैं श्री राम नवमी केवल रामनवमी नहीं है ये मानस जयंती भी।, भी है ये मानस जयंती भी है श्री रामनवमी के दिन श्री राम जी का जन्मोत्सव तो मनाओ लेकिन मानस जी का भी जन्मोत्सव मनाना चाहिए बिल्कुल मनाना चाहिए आप रामायण के प्रेमी है दूर दूर प्रदेश से आए हैं सारे भारत वर्ष का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि राम नवमी को कम से कम अखंड पाठ किया करो आनंद आ जाएगा महाराज हमारी शाखाओं में होता कि नहीं होता भाई जरा हाथ उठाओ कहीं होता होता हाँ जल्दी सब सब उठाओ हाँ देख सारी शाखाओं में मेरे रामचरित का माथ पारायण नवा क्या होता है हाँ? अखंड पारायण अखंड पारायण करना चाहिए क्योंकि मानस जयंती नौमी भौमवारा चरित्र प्रकाश राम जी अयोध्या नाम रामचरितमानस है आगे मानस मानसरोवर का बड़ा बढ़िया वर्णन है महाराज 50 पंक्तियों में है 50 पंक्तियों में है और पूज्य पाद मानस काशी निवासी विजयानंद जी त्रिपाठी मैं समझता हूं कि इस प्रसंग के महान मर्मज्ञ थे और मैंने उनके चरणों में बैठ करके इस प्रसंग को पढ़ा है तो कम से कम दो महीना तो आपको इस पर सुना सकती सकते बुढ़ा हो गया हूं तो भी महान प्रसंग है महाराज लेकिन इस प्रसंग को मैं एकदम प्रणाम करूंगा और प्रणाम करके इसी मानसरोवर से सरजू जी निकली उनका भी वर्णन बहुत सुंदर है एक एक दोहा तो कहीं दू नहीं तो मानस प्रसंग मुझे श्राप देगा कि विशेषता बर बुद्धि की पावन सुभगर घाट मनोहर चारी एक दोहा और कम से कम पचास में से पांच पंक्ति तो कही भी है ना राम जी रामचरित मानस में सबका प्रवेश नहीं है मानसरोवर की यात्रा इसमें बहुत से संतों ने की थी हमें मालूम रामचरित मानसरोवर मान में जाने के लिए तीन वस्तुओं की आवश्यकता है एक तो उस तीर्थ के प्रति श्रद्धा तीसरे उस तीर्थ के प्रति स्नेह अच्छा तीसरे संतों का साथ कुछ लोगों का साथ। सियाराम भी अगर मैं भूल गया तो फिर कह दे रहा हूं। एक तो रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान चाहिए बहुत जगह ऐसा बहुत जगह ऐसी होगी कि कुछ आपको तो खाने पीने को मिलेगा नहीं जल भी ले जाओ क्यों भाई ठीक है कि नहीं ठीक जल भी ले जाओ साथ में और कुछ ऐसे ऐसे करने के लिए कुछ ले जाओ अब देखो ऐसा कि उसको भोजन नहीं आ रहा है भोजन नहीं याद आया शब्द ही नहीं आ रहा है पीने के लिए जल और पानी के लिए भोजन एक इसी का नाम है संबल इसी का नाम है पाथे और दूसरी चीज साथ होना चाहिए मर जाओगे डर के मारे साथ नहीं होगा तुम तो। साथ होना चाहिए और तीसरे उस के प्रति अनुपम प्रेम ये तीन वस्तुएं आवश्यक इस रामचरित मानस सरोवर के लिए क्या चाहिए जे श्रद्धा संबल रहित जो श्रद्धा जिसके मन में नहीं है वो रामचरित मानस नहीं पढ़ सकता नहीं समझ सकता और नहीं कह सकता जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तीन मानस अगम अति जी नहीं प्रिय रघुनाथ श्री रामचरित मानस को जानने के लिए तीन चीजें आवश्यक है एक तो ग्रंथ में श्रद्धा ग्रंथ के मालिक श्री राम जी में अनुराग और संतों का साथ जिसने संतों के चरणों में घुटने टेक करके और इसका अध्ययन नहीं किया वो ऊपर ऊपर से तैरेगा भीतर कभी नहीं जाएगा महाराज जी इस प्रकार मानसरोवर का वर्णन करके और सिर्फ कहते हैं गोस्वामी जी महाराज की चलिए मानसरोवर से ही सरजू जी निकली है मानसरोवर से सरजू जी निकली है अब शंकर जी वाला जो मानसरोवर है उससे श्री गोस्वामी जी की कथा सरिता निकल रही है चली सुभग कविता सरिता सो राम बिमल जस जल भरिता सो इस प्रकार कीर्ति सर्यु का वर्णन करने के बाद अब कथा आरंभ कर रहे हैं कि सुनो हो एक त्रेता जुग इस कथा सुना कौन रहा है कहू जुगल मुनि मुनिवर् कर मिलन सुभग संवाद श्री जाग्यवल करो भरद्वाज का संवाद हम सुनाने चल रहे हैं याज्ञव माने महाराज जी यज्ञ वक्ता याज्ञवलक जो यज्ञ का व्याख्यान करे उसका नाम है याज्ञवल्क बड़े, बड़े अच्छे विद्वान थे बड़े अच्छे महात्मा थे बड़े अच्छे योगी थे श्री जल कैसे शिष्य है उनके बारे याज्ञवल्क जी और भरद्वाज जी महाराज के संवाद भरद्वाज जी ने माघ के महीने में प्रयाग में अभी भी महाराज परंपरा थे चालू आप कभी माघ में आइए माघ में जाइए आइए तो कि मतलब मैं वहां रहता हूं मैं तो अयोध्या जी में रहता हूं आप कभी प्रयाग में जाइए माघ महीने में नहीं। चाहे जिस माघ में जाओ हमारे प्रयाग का जो माघ है ना वो दूसरों जो जगह का कुंभ है दूसरों जो जगह का कुंभ और प्रयाग जी का हर माघ मैं मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा खाली सवारी वारी नहीं करती मारा एकदम आपसे ठीक कह रहा हूं और उसमें महाराज जी भरद्वाज जी रहते थे रहते हैं जागवल्क जी महाराज वहां पहुंचे महीना भर बीत गया कल्पवास हो गया जब चलने लग गए तो जागवल मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखी पद टेकी यह सत्संग है महाराज संतों को कैसे रोका जाता है संतों को पैसे से भी रोका जाता है। संतों को वैभव से नहीं रोका जाता संतों को कैसे रोका भरद्वाज जैसे महात्मा महर्ष बाल्मीकि और जाग्योल जैसे महात्मा को कैसे रोक रहे हैं यही रामायण पढ़ने की चीज है जिसके लोग नहीं पढ़ते भरद्वाज राखी पद टेकी चरण पकड़ लिया जाने नहीं दूंगा अब आप अब आपसे सत्संग आपका सत्संग करूंगा फिर उन्हें कुछ प्रश्न पूछा अब कैसे प्रश्न पूछा जानो कुछ जानते ही नहीं हो एक दिन हमारे पास एक आया बहुत दिन की बात बता रहा हूं एक आया तो मैं कृपा शंकर एक प्रश्न कर करना चाहता हूं तुमसे ऐसे उस प्रश्न को मैं भी उत्तर दे सकता हूं क्योंकि तुमसे पूछना चाहता हूं ऐसे शब्द है तुमसे पूछ ऐसे सुनो मैं बहुत दिन से कथा कहता हूँ भागवत की रामायण और रामचरित महाराज का हूं। मैंने चार विषय से आचार्य भी कर रखा है दो विषय से मैं भी हूँ लेकिन तुमसे पूछना चाहते है। हमारी तो हू खसक गई महाराज हमने हमने कहा महाराज खड़े हो गए हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते आप चले जाओ महाराज आप मैं नहीं दे सकता हूँ क्या नहीं, नहीं फिर समझ ले तुम फेल हो गए बिल्कुल फेल हो गए महाराज बिल्कुल फेल हो गए ये कोई पूछने का ढंग है महाराज आता है तो भी भूल जाए हमारे इस मूर्ख वक्ता को तो बिल्कुल भूल जाए जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है एकदम भूल जाए एकदम एक भूल जाएगा तो देखिए प्रश्न करने का ढंग महर्षि भरद्वाज ने पूछा श्री जागेवल जी कहते हैं हंस पर के चाहो सुने राम गुन गुढ़ा अकी मू प्रश्न मन अति मूढ़ा यह अच्छा आप सुनना चाहते हो कि राम जी कौन है राम तत्व तो क्या है क्या हाँ यही सुनना चाहता हूं क्या अच्छा सुन मैं कथा सुनाता हूं एक बार त्रेताजु गुमा शंभु गए कुंभजी पाही एक बार की बात है त्रेता युक्त भगवान भूत भवन विश्वनाथ शंकर श्री अगस्त्य महाराज के पास गए ये त्रेता का मतलब क्या होता है महाराज एक बार हम कथा सुन रहे थे जगह बड़ी विचित्र कथा सुनी महाराज कह त्रेता का मतलब क्या होता कि जो तीसरे नंबर पर आवे उसका नाम त्रेता जो तीसरे नंबर पर आवे सजुग सजुग के बाद दौपर, दौपर, के, दौपर में है, तो सजुग के बाद आवे के बाद आवे त्रेता उसमें तीन है और बड़ी बढ़िया कथा कह रहे थे महाराज हमने सुना भी और उसमें कथा भी एक सुना तो गढ़ दिया उन्होंने और हम सुने और हम विचार करने लगे क्या करें कैसे करें तो ब्रह्मा जी से गलती हो गई ऐसा नहीं ये गलत है के बाद त्रेता त्रेता के बाद द्वापर अब द्वापर क्यों नाम है आएगा तो प्रसंग बताऊंगा नहीं तो नहीं बताऊंगा कल युग क्यों तो पड़ा बताऊंगा सदयुग तो आप समझते ही हैं कृतयुग है त्रेता क्यों है ये समझ भी बात बात नहीं आई कि तीन अवतार जहां पर हूं उसका नाम है त्रेता याद रखेगा तीन अवतार जिस युग में आ जाएं उसका नाम त्रेता है हुँ? त्रेता तीन अवतार त्रेतायाम अवतार त्रयम तीन अवतार है त्रेता के आदि में बामन भगवान का अवतार हो रहा है त्रेता के मध्य में श्री भगवान परशुराम का अवतार हो रहा है और त्रेता के अंत में निकिल कोटि ब्रह्मांडा अधिनायक परम करुणा परम कारुणिक करुणा वरुणालय अनंत अनंत कोटि कोटि कंदर दर्प दलन पटियान भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र का अवतार हो रहा है इसलिए इसका नाम त्रेता त्रेता त्रे हम जब समय आवे तब तो, है त्रेता विविध जग्य नर कर ही त्रेता विविध जग्य ज्ञ होता है ना तो यज्ञ में तीन प्रकार की अग्नियों की आवश्यकता होती है तो आहवनी आगनी, और एक तीन प्रकार की अग्निया आई और तीन प्रकार की अग्निया त्रेता में अवतीर्ण हुई इसलिए इसका नाम त्रेता है महाराज जी तो त्रेता में भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ अगस्त जी महाराज के पास गए और वहां पर राम राम कथा के मर्मज्ञ हैं अगस्त जी रामकथा मुनि भर भगवान राम को भी सुनाया है भगवान राम को भी सुनाया श्री राम जी श्री अगस्त जी महाराज ने राम कथा सुनाई और श्री शंकर जी महाराज ने भक्ति तत्व का निरूपण किया और जब यहां से चले प्रसंग में कल सुना चुका हुआ जब यहां से चले तो भगवान श्री राम के दर्शन हुए क्योंकि दर्शन की लालसा थी और दर्शन करके कल याद कर प्रसंग याद करें जय सचिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सीता जी को खोजते हुए राम को आंखों से अविरल सुधारा बहाते हुए श्री राम को अब हुचुक, हुचुक के रोते हुए राम जी को न सत है न चित है न आनंद है और कहते जय सच्चिदानंद बगल में संदेह हो गया शंकर जी कहते हैं जय सच्चिदानंद बगल में श्री सती जी हैं क्या ये कैसे ये कैसे सचिदानंद हो सकते हैं विष्णु जो सुरहित नरतन धारी खो सो की अग्ञ नहारी शंकर जी ने समझाया जान गए कि देवी सोचो मत ये वही राम जी हैं जिनकी कथा महर्षि कुंभज ने गाई और जिनकी भक्ति मैंने उनको सुनाई ये वही है चिंता मत करो मम रघुबीरा सेवत करोई मे रघुतरा लेकिन सती के मन का संदेह गया है शंकर जी ने कहा सुनो अगर मेरे कहने से तुम्हारे संदेह की निवृत्ति नहीं हो रही जाओ परीक्षा ले आओ जाओ सती जी चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए शंकर जी एक बट का वृक्ष आराम से बैठ गए और बैठ करके माला झोली निकाला सीताराम सीताराम जब जाओ शंकर जी ने चौपाई वहां कही बहुत बढ़िया लोग उसको आज भी कहते हैं चुपाई सब प्राय लोगों के याद हो ये सोई जो राम रा सबको याद है बोलो को करी तर्क बढ़ा सबको याद है। लेकिन लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं काम करेंगे नहीं उपाय करेंगे नहीं परिश्रम करेंगे नहीं विद्या पढ़ेंगे नहीं कहते क्या, क्या हो यीशु जो राम रचना का गलत यहां देखिए प्रयोग कब है सती जी के मन में मोह हुआ उस मोह की निवृत्ति करने का भगवान शंकर ने प्रयास किया बहुधा प्रयास किया और जब बहुधा प्रयास करने के बाद सफलता नहीं मिली मोरू कहे न जाहि विधि विपरीत भलाई नाही लेकिन जो राम को करी तर्क हुए साखा अब नाम जपने लग गया अब सती जी कि क्या करें तो कहें इनकी स्त्री खो गई है। और ये उसको खोज रहे हैं इनको मालूम ही नहीं है हाँ तो ये मनुष्य हमारे, हमारे हमारे हमारे भोले बाबा को पता नहीं क्या सूझ गई तो हम इनकी स्त्री ही बन के आगे चलाएं देखो हम जाएंगे क्यों महाराज ऐसे हैं आपके पर ब्रह्म तो धर सीता कर रूप आगे हुई चली पंथ ती जी आवत नरभूप राम जी ने देखा लक्ष्मण जी तो महाराज एक बार आ गए चक्कर में एक बार आ गए महाराज लक्ष्मण जी क्यों आ गए अब हम एक चौपाई कह देंगे व्याख्या तो हमारी करने की हिम्मत नहीं समय तो नहीं है हिम्मत भी नहीं है जो सबके रह ज्ञान एक रस तो ईश्वर जी वही भेद कहो कस बस पर्याप्त है लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए लक्ष्मीमल दीख उमा कृतुवेश चकित भये ब्रह्म हृदय विशेखा कहीं लक्ष्मण आगे कुछ माता प्रणाम ने कहले ले इसलिए ठाकुर जी आगे बढ़े और बढ़ा करके जाकर के जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम ये दशरथ नंदन राम आपकी चरणों में वंदना कर रहा है आज जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हैं आप तो भगवान शंकर से कभी अलग नहीं होती आप तो उनकी अर्धांगनी है बिपिन के लिए फिर रहू कही है तू बिपिन बहुरी बहोरी कहाष के तू कुछ बांधने को बाकी रहा कोई सती नास्तिक थोड़ो है नहीं तो हो गया? अरे मेरे आराध्य राम जी हैं इन्हीं का नाम तो मैं जपती हूं यही मेरे तो यही आराध्य हैं हंत मैंने अपने आराध्य के समझने में भूल की और मैंने अपने पति की बात को तो गलत समझा चल पढ़ी व्याकुल होके भगवान ने का थोड़ा प्रभाव दिखाना चाहिए सती ने देखा क्या पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि नैरित माए विषाण ऊपर नीचे सब जगह सीरा राम श्री सी लक्ष्मण श्री सी सीता हाँ, हाँ। जहा चित्त वहीं तहा प्रभु आसीना सती दीख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता भगवान ने कहा सती कि तुमने भ्रम कर लिया कि मेरी सीता अलग हो गई मेरी सीता के बिना तुम्हें रह ही नहीं सकती मेरी सीता के बिना मैं एक पल नहीं रह सकता मेरी सीता के बिना मुझे क्षमा करेंगे कोई अगर मैं नहीं हूं तो सीता अपूर्ण है और राम और सीता ये दोनों पूर्ण है सर्वथा पूर्ण ब्रह्म है इसलिए उनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते रह ही नहीं सकते फिर क्या देखा महाराज जी शंकर जी को देखा ब्रह्मा को देखा विष्णु जी को देखा इस सब के सब राम जी की राम जी का पाठ सम्बान कर रहे हैं के सती सारे देवता मेरे अपने सेवक है मेरे विषय में तुम्हें कैसा समझे जरा आगे चले तो क्या देख रहे हैं कि शंकर जी सती के साथ विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ ब्रह्मा ब्रह्मी के साथ भगवान की सेवा कर रहे हैं अपने को भी देखा भगवान ने कहा सती जब मेरे सेवकों को पत्नी का वियोग नहीं होता तो मुझे कैसे हो जाएगा अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाई महाराज और यहां से चली शंकर जी के पास और जब शंकर जी के पास पहुंची भगवान ने पूछा सती कैसे परीक्षा ली अब क्या करें कछु न परीक्षा ली न गुसाई की प्रणाम तुम्हारी ना ही मैंने प्रणाम किया केवल कि आपकी तरफ प्रणाम किया शंकर जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता हम्म ऐसा नहीं हो सकता ये दक्ष की बेटी है और दक्ष की बेटी परीक्षा न ले मुमकिन असंभव तो तब शंकर शंकर जी सारी चीज जान जाते हैं मेरी बात सुनना जरा ध्यान से शंकर जी सारी बात जान जानते हैं लेकिन एक ही जगह जब राम जी नहीं जनाना चाहते तब तो वो नहीं जान सकते इसको लोग दूसरे ढंग से भी कहते हैं मैं भी कह सकता हूं एक सावरण ज्ञान होता है एक निरावरण ज्ञान होता है तो यहां इनका सावरण ज्ञान है क्या लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा ऐसा कहकर के भी दूसरा भाव ये कहूंगा कि जब राम जी जनाना चाहेंगे तभी जानेगा भक्त राम जी के चरित्र को कोई जान ले कोई जान ले शिव अर ची कहू है अको है बपुरा आन लेकिन जानते हैं लोग महाराज ठाट से जानते हैं एकदम ठाट से जानते हैं कहते हैं मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूं काली परे पलना पर झूलत ये तो ब्रज का हो गया क्या मैं क्या करूं अब तो मैं आ गया वृंदावन अब कही डालूं जब आ गया तो क्यों कह डालू काली परी पर झूलत आज दान चले हो कंस की याद नहीं तुमको जानी है कंस तो बंधन जई हो जई है जो भूषण काहुतिया को तुम तो मोल छला के लला न बिक हो ये जानती है महाराज ताई अहीर की छो भरिया छछिया भर छा छुपे नाच नचाऊ ये जानती है महाराज तो क्या कृष्ण चरित्र जानती है रामचरित्र थोड़ो क्या कह ये तुम्हारे मरम मैं जाना मैं जानता हूं तो भगवान का चरित्र कोई नहीं जान सकता वो तो जब जनावे तब जाने सोई जाने ये ही देव जनाई जानत तुम ही तुम हो जायी राम जी शंकर जी ने राम जी का चरित्र है ना इसलिए तब शंकर देखियो धरी ध्याना अथवा जान तो लिया तीसरा भाव सुनिए जान तो लिया लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है